श्री रामकृष्ण भक्त मालिका रामचंद्र दत्त फुलदौल के दूसरे दिन रामचंद्र दक्षिणेश्वर गए ठाकुर की वाक सुधा का पान करके रात को दस बजे के करीब जब वे घर लौटने की तैयारी करने लगे तो सहजा ठाकुर ने अपने कमरे से बाहर आकर उनसे पूछा क्या चाहते हो रामचंद्र इंकब्य मिमूर हो गए सामने ही नयन मोहन प्रभु संपूर्ण मन प्राण को आकर्षित कर रहे हैं परंतु अंतर में तो कुछ भी पाने की आकांक्षा नहीं जाग रही है अतः किसी भी निर्णय पर न पहुंच पाकर वे बोले प्रभु क्या मांगू कुछ समझ में नहीं आता आप ही बता दीजिए कि क्या मांगना उचित है रामचंद्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अब ठाकुर ने स्वयं ही उनका स्वप्न में पाया मंत्र वापस ले लिया और समझा दिया कि भविष्य में श्री रामकृष्ण प्रेम भी उनका शासन भजन आदि सब होगा। उस प्रेम की तुलना में सभी बाह्य साधन रामचंद्र आज एक सत्य का संधान पाकर संतुष्ट हृदय से घर लौटे। अब उन्हें मालूम हो गया कि कृष्ण ही उनके आराध्य देवता हैं और प्रेम ही उनकी एकमात्र आराधना है श्री कृष्ण के आदेश तथा प्रेरणा से भक्तों की सेवा करना भक्त प्रवत रामचंद्र के जीवन का एक प्रधान व्रत बन गया था हम पहले कहा आए हैं कि श्री रामकृष्ण के संपर्क में कृपणता के, के, के, तो कही तो के रूप में व्यत्न होने लगती थी संभवतः इस दोष को दूर करने के उद्देश्य से ही श्री रामकृष्ण ने एक दिन रामचंद्र के सामने कहा था कि वे वकील तथा डॉक्टरों के धन ग्रहण नहीं कर सकते यह बात और थी कि रामबाबू डॉक्टरी पास करने पर भी डॉक्टरी व्यवसाय नहीं करते थे ये केवल रासायनिक परीक्षा का काम किया करते थे फिर भी यह बात उनके हृदय में चुप गई भक्त का धन इष्ट देव की सेवा में न लगे यह तो अत्यंत कष्ट की बात है अतः इस विषय में उन्होंने श्री रामकृष्ण का स्पष्ट मंतव्य पूछा ठाकुर बोले तुम भक्त सेवा करो उसी से मेरी सेवा भी हो जाएगी इसके बाद से रामचंद्र का भवन भक्तों की मिलन भूमि तथा संकीर्तन क्षेत्र में परिणित हो गया प्रतिदिन वहां भक्तों का समागम होता तथा सभी यथेष्ट प्रसाद पाते। श्री रामकृष्ण की महासमाधि के पश्चात भी काकुड़ गाछी में उनकी भक्त प्रीति देखकर ऐसा लगता था मानो उन्होंने ठाकुर के इस निर्देश वाक्य को ही अपने जीवन का ध्रुव संबंध बना लिया है साथ ही अपने आचरण तथा वाणी के द्वारा भी वे स्पष्ट कर देते थे कि जो जन रामकृष्ण को भसते हैं वे ही मेरे प्राण है वस्तुता जो कोई भी श्री मंदिर में प्रणाम करता था जय राम बोलता रामक शत्रु रहे तो भी श्री रामकृष्ण प्राण रामचंद्र का हृदय जीत लेता था रामचंद्र ने ठाकुर के मुख से सुना था कि भक्त का धन पुलिया ने पुलिया के नीचे से बहने वाले पानी के समान है पुलिया के नीचे का पानी कभी ठहरता नहीं इसीलिए वे धन संचय का प्रयास न कर भक्त सेवा की ओर ही अधिक ध्यान दिया करते थे इतना ही नहीं, कोई भी उनके द्वार पर खाली हाथ नहीं लौटता ठाकुर था। को इष्ट देव के रूप में स्वीकार करने पर भी राम बाबू उन्ही के श्रीमुख से उनके स्वरूप के विषय में सुनने की आकांक्षा रखते थे एक दिन संध्या समय दक्षिणेश्वर में बैठे वे ठाकुर की ओर एकटक देख रहे थे कि ठाकुर ने प्रश्न किया क्या देख रहे हो राम बाबू बोले आपको ठाकुर ने पूछा मेरे प्रति तुम्हारी क्या धारणा है राम बाबू बोले आप मुझे चैतन्य देव ही प्रतीत होते हैं वे उन दिनों चैतन्य चरतामृत का पाठ कर रहे थे उत्तर सुनकर ठाकुर थोड़ी देर मौन रहे फिर बोले ब्राह्मणी अर्थात भैरवी ब्राह्मणी भी तो ऐसा ही कहा करती थी यह विश्वास रामचंद्र के मन में इतना दृढ़ हो गया था कि एक दिन उन्होंने गिरीश चंद्र को जकड़ गदगद स्वर में कहा था गिरीश दादा समझे या नहीं इस बार एक ही में तीनों है गौरांग नित्यानंद अद्वैत इन तीनों की समष्टि है परमहंसदेव एक ही आधार में प्रेम भक्ति और ज्ञान रामचंद्र का विश्वास अतुल्य था एक बार रोग सैया पर पड़े हुए भी उन्होंने श्री रामकृष्ण के चरणोदय के अतिरिक्त और कोई भी औषधि लेने से असमति प्रकट की स्नेही मित्रों की सलाह यहां तक कि श्री रामकृष्ण देव का उपदेश भी उन्हें अपने इस धनुर्भंग प्रण से विचलित नहीं कर सका सौभाग्यवश चरणामृत पीकर ही वे रोगमुक्त हो गए प्रतिदिन ठाकुर का प्रसाद लिए बिना वे भोजन को नहीं बैठते थे इस कारण वे कोई प्रसादी मिठाई आदि लाकर घर में रख देते थे और स्नान के बाद उसी का एक कण ग्रहण करके फिर भोजन करते थे एक दिन वे प्रसाद बनाने के उद्देश्य से थोड़ी सी मिठाई लेकर आए और ठाकुर के समक्ष समक्षित किया पर ठाकुर इसके प्रति उदासीन रहे यहां तक कि संध्या हो जाने पर भी उसका स्पर्श तक न करके वे पंचवटी की ओर चल दिए राम बाबू बड़ी समस्या में पड़े घर लौटने का समय हो गया पर मिठाई का प्रसाद नहीं हुआ क्या करें फिर उन्होंने सोचा कि पास के पीक दान में ही जो तो ठाकुर का मुखामृत है उसे स्पर्श तो कार्य रामचंद्र ऐसा करने ही जा रहे थे कि ठीक उसी समय मानो भक्त को परीक्षा में उत्तीर्ण देखकर ही श्री रामकृष्ण पंचवटी से, राम से लौट आए और उन्हें मना करते हुए मिठाई में से थोड़ा सा लेकर उसे प्रसाद बना दिया श्याम पुक में काली पूजा की रात्रि में पूजा के उपकरण प्रस्तुत रहने पर भी जब पूजा आरंभ होने का कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया तो भक्तों का मन समस्याग्रस्त हो गया पर उस समय राम बाबू ने ही गिरीश चंद्र को प्रोत्साहित करते हुए कहा जाओ ना, जाओ और इसके साथ ही गिरीश ने आगे बढ़कर ठाकुर के श्री चरणों में पुष्पांजलि दी तथा उनके अनुकरण पर अन्य भक्त भी पुष्पांजलि देने लगे तथा जय जय की ध्वनि से वह गृह गूंज उठा राम बाबू की धारणा थी कि श्री रामकृष्ण जिस किसी भी स्थान में पदार्पण करते हैं जिस किसी वस्तु का स्पर्श करते हैं, वह स्थान या वह वस्तु पवित्र हो जाती है तथा उसे छूकर दूसरे लोग भी निष्पाप हो जाते हैं यहाँ तक कि ठाकुर का दूर से भी दर्शन करना मुक्तिप्रद है ठाकुर के लीला स्मरण के पश्चात एक दिन यही प्रसंग चल रहा था एक श्रोता ने अविश्वास प्रकट करते हुए कहा फिर तो चिंता की बात ही क्या है रास्तों में कितने ही लोगों ने उन्हें देखा है वे कितने ही गाड़ियों पर चढ़े थे उनके कोचवानों सहीशो ने उन्हें देखा है तो क्या वे सभी मुक्त हो जाएंगे इस अविश्वास की उष्ण वायु के स्पर्श से रामचंद्र का मुख्यमंडल आरक्त हो उठा और उनके कंठ से हूंकार निकल पड़ा जाओ जाओ उन गाड़ीवानों वालों की थोड़ी चरण धोली ले लो इससे तुम्हारे जैसे लोगों के लाखों जीवन धन्य हो जाएंगे उस उदात स्वर के आवेगपूर्ण आघात से आलोचक का मन उसी दिन से परिवर्तित हो गया रामचंद्र की इच्छा थी कि वे श्री रामकृष्ण के वचनों को अपने तथा दूसरों के लिए भी दिपिबद्ध करके रखें। इस उद्देश्य से वे कागज पेंसिल लेकर दक्षिणेश्वर जाते थे और ठाकुर जब वार्तालाप करते तो उसे लिख लेते थे यह देखकर एक दिन ठाकुर ने कहा राम तुम इतना करते आशीर्वाद पाकर रामचंद्र ने अब अब से यह कार्य बंद कर दिया परंतु श्री राम कृष्ण प्रचार के आनंद ने उन्हें तीब्रता से आकर्षित करते हुए उनके लिए एक नया ही कर्म क्षेत्र निर्मित कर दिया ठाकुर के लीला काल में ही उनकी अनुमति से राम बाबू ने कौन नगर की हरि सभा में यथार्थ धर्म क्या है विषय पर व्याख्यान दिया था इसके अतिरिक्त ठाकुर के उपदेशों का प्रचार करने की इच्छा से उन्होंने अठारह सौ मई महीने में तत्वसार नाम की एक पुस्तिका प्रकाशित की प्रारंभ में तो अन्य भक्तों ने इस कार्य का विरोध किया यहां तक कि श्री रामकृष्ण से शिकायत भी की इसीलिए ठाकुर ने रामचंद्र को एकांत में बुलाकर पूछा क्यों जी ये लोग कह रहे थे कि तुम कुछ छपा रहे हो उसमें क्या लिखा है रामचंद्र ने बताया कि वे उन्हीं के उपदेशों का मुद्रित करा रहे हैं और उसकी थोड़ी रूपरेखा भी बताई सुनकर ठाकुर ने उस पर कोई आपत्ति तो नहीं की पर उन्हें सावधान कर दिया यदि तुम्हारे मन में कर्तृत्व बुद्धि रही तो इससे तुम्हारा उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा निर्हम भाव से ही इस कार्य को करना होगा इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा देखो अभी मेरी जीवनी मत छापना, मेरी जीवनी निकालने पर यह शरीर नहीं रहेगा राम ने नतमस्तक हो इस आदेश को सिरोधार्य किया ठाकुर के लीला समरण के पूर्व ही उनके उपदेशों का प्रचार करने के उद्देश्य से उन्होंने तत्व नामक एक धार्मिक मासिक पत्रिका भी प्रारंभ की थी जो उनके लीलावसान के पश्चात भी कुछ समय तक प्रकाशित होती रही वास्तव में इस युग में श्री राम कृष्ण प्रचार का गुरु उत्तरदायित्व पूर्वक ग्रहण करने वालों में केशव चंद्र के बाद रामचंद्र का ही नाम आता है